Yeah, but. शिव में जब राजा कुछ में एक आयो। नल आयो फिर सगुन पहले खराब हुए और अच्छे भी होते के तो कहीं धन प्राप्त होगा हाँ। और क्या बजेगी। सबसे खराब अपने देश में अपने लिए सगुन कौन सा होता है के लट और नागिन बराबर होती है स्त्री का सर खुला हुआ सवेरी आंखे में भाई उठे सर खुला हुआ मैं तो काल के समान आसा हर मरे न तो ठे में सुरक्षित मगर सेवका नहीं है औरत के लिए सर खोला हुआ कोई दोष नहीं मगर दोस्त किसका है मैं हैं आपको आ, किसका है हाँ। आज खोले आगे खड़ी जाके दोनों न न ली। आ, मतलब कम दिमाग की हो जब सर में डींगर डींगल सर को खोजिया हो तो काल के समान असगन होता आ, हा, हा। <laughs> मूड़ खोले आगे खड़ी जाके दोनों कन लीक आर लिख आरम लेखन में मारे फेरो दादा मागे से ने में आया, आया, पे आते आते ही एक पर आया। पाया। आया। पाया। आते ही पर ने किया ले, के के जाओ, जाओ भांजी भांजी, मामा से, से जल्दी, नल कहता है कि अच्छी भाभी नौ कोस लेकर तो भी और तू फोर घोड़ा को पीछे ले जाता बस छुट गई कह और गई लड़ाई जब तुम्हें तो तो तो तो तो दमहंती तु के सोमवार में समुद्र शिकल में दूसरे सोमवार में गया था उस सोमवर में हमारा राजा सुहा जो करणपाल है उनका पिताजी वो रानी दमहंती का डोला लेने के लिए गए थे सोच रानी दमहंती के सोमवार में मेरे राजा सुहा को तू ने बंग मार दिया और अब का तू कर्णपाल को मारने के लिए आया है? नल कहता है कि जिसके पिता हाथ से मारे और सारे गधा तो बना के लगाते है पेड़ मनसुख को बोले हटे पीछे को छुट गई कहते बंगाल का मेड़ा है और यहाँ पर जादू और बच्चा गली गली पूछा पर जादू की पुटकी है यहाँ पार नहीं पड़ेगी प्रजापति कोप सोई लेकारी के राजा चुपचाप अब दोस्ती उन्हीं दोस्ती का कहा जो दोस्ती का नाम लिया सोई उनके पांच उन्हें, उन्हें, उन्हें बताओ तुम्हारा राजा कर्णपाल कितना लड़ने वाला है कि बिल्कुल वाला है चिंता मत करो बिल्कुल बेकार अच्छा उन्हें उसको लड़की कहे के <laughs> यार बस दोस्ती शादी तो अभी नहीं भाई मगर वो बर चाह रही है तीन में बतला सकते है आपको मगर दो का तो मैं नाम भूलेगा एक का हमें अच्छी तरह से कुछ नाम मालूम है की राजा नल जो नरबर का है उसे पुकारती है अच्छा। तो नल ने चलो बंगाला सर हो किशन लाल बोलो मेरा चाचा, जी, बड़े चाचा का तो के हो गया हाँ। ना के बंगाले में कहा बंगाला सर हो चुका हाँ। कैसे सर हो चुका बतलाइए हमें जब गति हमें चेहरी और पूरी जादू की सर हाँ। और बंगाला सर नहीं अच्छा जो इतनी बात सुनी सोई मेरे पर घोड़ा कुंडल ने रोक दिया उन्होंने तुम दोनों परानी बैठो अब पहले हम कुआरी की दर्श करेंगे जो बंगाले में जिसके पास जादू की खान है पहले हम गेंदी से मिलेंगे या कृष्ण के कही चाचा जी मैडे बैठो ना क्या छुट गए तुम गेंदवती के पास गए ना क्या क्या छुट गए राय नल्ले कही क्या छोटे बावरचूते बैठ नहीं अब हम दोनों को मारे मनुष्य को बोले कि जो मारे होना जो कुछ जो करे थोर उन्हें जा भैया उन्हें तीन घंटा मेरे पेड़ोंख ला चौथ हो लगी से मिल के और अभी लौट के आते हैं अब देखिए राजा नाल अपने घोड़ा को सजा के और गेंदवती घंटा के लिए कैसे जा रहा हाँ। <laughs> चालू अब घोड़ा लिया अरे सजाए तो मां जब उसको पोशाक में देखा तो माने कही कि भगवान जी शायद हमारी कोई चिंता लेने के लिए आए, कुछ चिंता लेने के लिए, आए।, आए है उन्हें आप कहा आप गेंदवती आपकी अवस्था कितनी है की कि अठारह साल की जब अठारह साल की अवस्था पर हमें ये बताइए बेटी आपकी कहीं शादी नहीं हुई शादी से तुम्हें क्या मतलब शादी हमारी इच्छा नहीं हमारी इच्छा होगी तो हम अपनी शादी कर लेंगे उन्हें सो नहीं बतलाइए की बार हमको मिलेंगे तीन नल कहता कि आपको बर्तीन कौन कौन से मिलेंगे? क्या पहला बार तो हमें चाहती हूँ कि मुझे महाराज मिले और दूसरा में चाहती हूँ कि मुझे श्री कृष्ण जी मुकट की धरने वाले मिले अगर वो भी न मिल सके तो फिर तीसरा बार मुझे मिले वो ही का रहने वाला आया नल जालम जाली जिसने मार मार के गए नल पे जो भरे लोग उठाड़ो गो ने कही सारे इस बंगाले को मैं देखूंगा कितना यहाँ पर जादी चले तो अब वो कहती है तुम हमें अपना पता बतलाई तो क्या कहता राजा अरे हाथा बिजोड़ू मुझे पहले कि पैसे और अब तो हमारा हो चुका। नल कहता तू हमारी बात को सुन में शादी करने के लिए नहीं आया हूँ और न मुझे तेरी कोई गरज है मगर मैं इसलिए आया हूँ तूने मेरे नाना मामा को जो अजय नगर से तू कैद करके लाई तो आज वो बदला चुकाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ को छुड़ा के ले छुटाऊंगा अच्छा और नहीं तुम कैद कैसे छुड़ा ले जाओगे? बिना के नहीं और कैद को अच्छा, मैं सोई रहा शादी का घोड़ा की बाग्य अब तो हम जा रहे अपने घर को जाए नहीं रहे तो समझाए अब को तुम जा रहे पर बताए। अब जाना नहीं होगा उन्हें क्यों नहीं जाना होगा मैं अवश्य तो अब वो बेटी क्या करती है अरे पहले वीर मैं खाए गई है गोदा पहले भीर मैं खाए गई है गोदा दूसरे तो मैं नलकू बना दिया आने के लिए बंगाले के लिए किस कदर से जा रहा वकील अकेला लाल उस मेरे के ऊपर रह गया तो को भारी लागी प्यास जतन पानी का नहीं दे कोई आए के मेरी जान बचा दे अब मनसुख को भारी प्यास लगी हुई है तो बंगाल में अब कहीं पानी का पता किस कलर से लगा रहा है अवा धारा का तो धारा का हाँ दोनों चाचा हमें बंगाली में कैद हम कौन सा लौटने का घोड़ा तो का, काम नहीं देने कही हम पीठ पर तलाश किया राय करणपाल का बाघ उस फूल बाघ के अंदर पहुंचा मालिनी जो थी इसने के फौरन लौट गया यहाँ पर ये बाग जनाना और यहाँ पर कोई काम नहीं तुम्हारा यहाँ से लौटो वापस मानी मौसी हम तो तुम्हारी दर्शन करने के लिए के पांच मोहरे तो और फिर दे दी बेहो सोई बात चुप चापो दी भागा मेरे को बेटा चिंता मत करो बसन पड़े रहो जगह की यहाँ थोड़ी कमराई कोई कमी नहीं है आराम से राहो इतने में विचार करके बस फौरन लिखा के माने पांच अब मोहर जाओ हमारे लिए कुछ बाजार से पक्का खाना और घोड़ा के लिए दाना घास जल्दी लाओ बेटा नेक ठहर जा सवेरे का वक्त है तब हम तुम्हारे लिए, तो लिए खाना माने पांच और लाता बताओ हरवा हम बनाते हैं हमू तो कौन के माली है मे चलो जब दस मोहरें मिलती है तो उल्टो सीधो कैसे बनाई दी आज को दो चार बाँस पड़ी है गाड़ी फरी है कोई परेशानी ना तो बताओ बताओ रकम ताए बाजार को चल रही और इधर किशन जो था डलिया भर के फूल लारी के ले लो बेटा ये सोई से एक हरवा बनाए लोग एक लर उसकी माला से कोई ले जाती और इधर किशन लाल जो था सब हरवा के ऊपर अब बैठ गया हरवा गूथने के लिए ठीक। तो देखिए अब हरवा को किस कदर से बनाता है <laughs> जो कार्य करे कर पछताए, तो क्या करता है कि सुन अब समय पर एक ही बात या जो का धोखा दे गई है मोतनी मेरी मौसी ने मौसी बुलाया इसलिए कि ऐसा कहा मोतनी के लिए बना दिया जाए कि पूरी ये ये जेल हमको नहीं है और ये हमारा पूरा मामला कब्जा देखते देखते तो पर कौन पहुंच जाए तुम्हारे पास कुछ नरवर की रकम माता जी खुजी पेट भरी हुई पूरी खोजीवा ने उठा करके उसी के सामने लगा दी तो मोतनी किस कदर से उस गेंदवती के लिए सात लड़का हरवा उसने में डाल दिया तो हरवा को किस कदर से बनाए रही है? एक फूल मोती दस दस मोहरे हीरा लाल जवाहर के सु एक फूल को लगा बगल से ददस दस और सब में नरबर में नलकी और नरबर की दशकत पड़े हुए मोहर मोहर पे एक तुम्हें तो मोहतनी हरवा रही बनाए सात लड़का हरवा मोहतनी बागन में रही बनाए अरे हीरा लाल जवाह हर जाने जड़ जड़ I'll be your man.